है जो मुझे लगता है तो कविता काल के का एक तरह से जब हम भारत के संदर्भ में सोचते हैं जहाँ पर की विविधता में एकता हमारा एक संकल्प वाक्य है मंत्र है जहाँ हर तरह की विविधता के साथ भाषाओं की विविधता है इन सब की अपनी श्रेष्ठ परंपरा है साहित्य है और इन सब के बीच में एक सूत्रता के ऐसे तंतु हैं जो इस देश को सांस्कृतिक और साहित्य समरसता के सूत्र में बांधते रहे हैं वही परंपरा एक प्रकार से फलीभूत होती है सर्वभाषा कवि सम्मेलन में तो हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन सबकी काव्य चेतना काव्य मनीषा प्रतिबिंबित होती है मुखर होती है अभिव्यक्त होती है इस आयोजन में हम सबसे पहले संस्कृत की कविता प्रस्तुत करते हैं संस्कृत में इस बार हमारे कवि हैं डॉक्टर बलराम शुक्ल डॉक्टर बलराम शुक्ल ये दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनके दो संस्कृत काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं राष्ट्रपति द्वारा आप युवा संस्कृत विद्वान के रूप में बाधरायण व्यास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं और एक अद्भुत बात संस्कृत के अतिरिक्त डॉक्टर बलराम शुक्ल का फारसी कविता और भाषांतरण में भी दखल है आप ईरान में आयोजित विश्व कविता सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तो संस्कृत और फारसी के सिवा कवि को सुने दीजिए डॉक्टर बलराम शुक्र मेरी कविता का शीर्षक है त्रिचक्रिका चालक का चालक सुंदर स्मृतम दिनेचपथम अमासमे हर मितूषित शताट ब्रवीमिते घर्म जलैश्च दुर्दिनी अघेश्वराणाम् दुरुदर्क दुर्भगात् धनेन धन्वीकृत जीवनादिदम् मुखम् वली पङ्क्ति सुशोभिभालकम् परिस्रवद् घर्म जला माल गन्धि प्रकटम् मलीमसम् मयेष्यते ते परिचुम्ब्यतामिति चतुष्पथे प्रस्तरितैरथाक्षिभिः प्रतीक्षमाणैः परितः पदातये विसृज्यमानावदनेषु शून्यता हृदस्मदीयम् ज्वलयत्यहर्निशम् स्फुटच्छिरं बद्धशरीरमारुतम् यदोच्च भूमिं प्रसभं विकर्षसि स्वकीययानं व्ययिताखिलोर्जया मनो मदीयं सकलं विलीयते वयोह्यमानो विपथे विसंस्थुले स्वनायका नामि वदन्तुरान्तरे विचारयेऽहम् तव दुःख दुःखितः त्वमा स्वयानेथ वः म्यतः परम् सलज्जचित्तोऽस्म्यपराध बोधतो मनुष्यतात्रास्ति कथम् प्रदर्शिता कथञ्च कश्चित् स्थितिमान् सदासने तथा परः कर्षति यन्त्रवद्भुवि त्रिचक्रिका चालक संस्कृत मे मधुर काव्य पाठ कीदृश बलदेवानन्द सागरताकाशवाणी मे इदर्शन मे संस्कृत समाचारो हक संस्कृत नाटको का लेखन मञ्चन निर्देशन और आकाशवाणी दूरदर्शन कसारणास संस्कृत अकादमी उज्जैन क निदेशकं भीकार भारतीय संस्कृत पत्रकार संघसचिवै डॉक्टर बलदेव सागरी प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद त्रिचक्रिका चालक काव्यम इस कविता का मैं हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं भली सी हसी इस रिक्शा चालक की भली सी हसी इस रिक्शा चालक की दिन में भी चौराहे पर लगे चांदनी सी अटारियों के धनिकों का अट्टहास करता निछावर में इस पर खास पसीना बहाकर हे कर्मवीर बनाया जीवन सावन का नीर दुर्भागी धनी जीवन का जीवन बेहतर है तेरा श्रम सूच जीवन भाल तेरा भरा है झुरयों से भाल तेरा भरा है झुरयों से स्वेद मलिन और मैला कुचेला क्यों न चूमलू चालक ये मुख क्यों न चूमलू चालक ये मुख और पाऊं इस लोक का सुख टकटकी तक लगा कर चौराहे पर टक लगाकर चौराहे पर सवारियों की सवारी पल पल आखों में फैला सूनापन तुम्हारा आखों में फैला सूनापन तुम्हारा दिल जलाता दिन रात हमारा एड़ी चोटी की ताकत लगाकर चढ़ाई पर खींचते हो जब रिक्शा नसों को फोड़ रुकता श्वास तुम्हारा देखकर दिल डूबने लगता हमारा नेत्री गण के कुटिल से हृदय समान रास्तों पर खींचते हो अपना यान रास्तों पर खींचते हो अपना यान सोचता हूँ काश तुम बैठ जाते सोचता हूँ काश तुम बैठ जाते और खींचता में यह रिक्शायान अंतिम पद्य लज्जित हूं मैं अपराध बोध से लज्जित हूं मैं अपराध बोध से मानवता हुई है कितनी धर्षित मानवता हुई है कितनी धर्मित खींचता रिक्शा पेट भरने को कोई कोई बैठा उस पर, होता है कोई उस पर बैठा होता है हर्षित भली सी हसी इस रिक्शा चालक की दिन में भी चौराहे पर लगे चांदनी सी अटारियों के धनिकों का अट्टहास करता निछावर में इस इसमें खास हमने देखा की किस तरह इतनी प्राचीन शास्त्रीय भाषा में बिल्कुल समकालीन जीवन के स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं अब हम हिंदी भाषा की जो वर्ण माला है उसके